क्या तुमने ब्रह्मजी का कहा श्लोक नहीं सुना है, जो जल में मल मूत्र विस्था कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्मत्यागों के समान हैं, इसलिए ओदुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकलाओ, यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं हैं, तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो वही तीर्थों का फल पाता है मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि दो घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है परंतु कुभे लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कण की भी आयु मिले तो उसे ना स्वीकार कोई की तरह तेरी कायकाय काय की करकच धौली से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं अब तू अपनी इच्छा के अनुसार या विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा मैं तो जल पीकर ही रहूंगा सुहेर्दे ने कहा मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षेत्रों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ नहीं तो इन ईटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा यो कहकर बरबरीक ने ईटे उठा लिए और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया भीमसेन उसके प्रहारों को बचाकर उछले सरोवर से बाहर आ गए फिर तो दोनों भयंकर प्राकृतिक � गुत गए दोनों ही युद्ध विध्या में पारंगत थे अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आक राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बरबरीक ये भरतपुल के रत्न और तुम्हारे पिता माँ भीमसेन हैं इने छोड़ दो ये तीरथ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रोपति के साथ विचरते हुए इस तीरथ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं अतः तुम्हारे तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं भगवान ये वचन सुनकर सुहर्द सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे दिक्कार है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, पिता महा मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, उसे इस प्रकार शोक करते और बार-बार मोहित देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और इस से मस्तक सूँघ कर कह वस्जन्मकाल से ही ना तो हम तुम्हें पहचानते हैं ना तुम हम को केवल घटोत्कच तथा भगवान श्रीकृष्ण से यह सुंदर है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो किंतु यह सब बात भी हमें भूल गई थी क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मुहित होते हैं उनकी सारी इस्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है � वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, बेटा, तुम शोक ना करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों ना हो, छत्रे के लिए दंडनीय ही है, साधु छत्रे को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे, फिर पिता, माता, सुहरद, भ्राता और पुत्र � मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं जिनका पुत्र ऐसा धर्म यज्ञ और धर्म पालक है तुम वर पाने के योग्य हो मेरे तथा दूसरे सत के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो अतः शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए बरबरिक बोला पिता मैं मैं पापी हूँ ब्रह्� प्रशंसा के योग्य कतापी नहीं हूँ, प्रभो, ना तो आप मेरी ओर देख और ना प्रिय स्पर्श ही करिए, लोग सभी पापों का प्राचित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है, उसके उधार का कोई उपाय नहीं है, अतः जिस शरीर से मैंने पिता महकुप पीला पूछाई है, उस अपने शरीर को आज मैं मही संगम में महीसा� ऐसा ही पात की ना हूँ, यो कहकर बलवान बरबरीक कर, कर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर काप उठा कि मैं कैसे इसका बदल करूँ। तदनंतर सिद्धांतिका तथा चारों दिशाओं की देवियां वृद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, विरेन्द्र अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए देखो तुम्हारे पिता महेश भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वेश्वर भी प्रार्थियां देने को उत्सुक हैं वीर यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे � तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा अतः मां मते तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो थोड़े ही समय में देव की नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा ऐसा बताया जाता है वत्स वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है इसलिए तुम उस देवियों के ऐसा कहने पर बरबरी उदास मन से लौट आया। बरबरी चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा। इसलिए संसार में चंडील नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यों कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर ध्यान हो गई। भीमसेन भी बरबरी को साथ लेकर आए और अन्य सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ने बार-बार उसकी प्रशंसा की और आलस से त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ इस्नान किया। का कवत तथा उसके पूर्व जन्म के वर्तान्त का वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार। जी कहते हैं, तदन्तर पांडवों के वनवास का तेर्वा वर्ष व्यतीत हो जाने पर, जब उपल सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए तब महरथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हो गए दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे उस समय भीष्म ने रथियों और अतिथियों की गणना की थी उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के देव के नंदन पितामह विष्णु ने रथियों और अतिथियों का वर्णन किया है उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के मार्गतियों से पूछा कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है इसके उत्तर में पितामह विष्णु तथा कृपाचार्य ने एक मास में हम सब मारने की प्रतिज्ञा की है द्रोणाचार्य ने प तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने छह दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूं। कौन कितने समय में सेना सहित कोरवों को मार सकता है, राजा युधिष्ठर का? यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रत क्योंकि विजय और पराजय में पहले से क्या हुआ निश्चय झूठा होता है आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं देखिए ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्दर्श हैं दुर्पत विराट के के सहदेव सात्यक दुर्जय और वीर चेकितान दृष्टधमन पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महान धनुर्धर, भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त ना होने वाले भगवान श्री श्रीकृष्ण ये सब आपके पक्ष में हैं।